फिर ऐसा भी है चारों विद्या का भी कहूं विद्या कई है मन में जब चलता है और यूँ हिलते रहे आनंद आने लगेगा ऐसा नहीं है इंद्रिय मन को संयत करने के कई उपाय खोजे जो कि उन्हें करो थोड़ी देर कर रहे तो ठीक है ये बात विज्ञानी बोल रहे हैं कि 2010 में सूर्य की ऐसी ज्वाला की संभावना है तो मैंने कहा अच्छा ही हमारे लिए भूमि का बन गई ठीक है विज्ञानी बच्चे जो खोजते हैं ठीक है यदि वह संकल्प चलाए तो प्रभु भी उसमें अनुकूल हो जाए बोलते ना यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए तो यदि भारत को विश्वगुरु बनाए का संकल्प आए तो प्रभु भी अनुकूल हो जाए प्रकृति भी अनुकूल हो जाए अपने लिए नहीं चाहिए तो फिर बस हो गया अपने लिए चाहिए तुम तो मरा अपने लिए नहीं चाहिए तो तरा किसी को भी मिले भाई फैलाने का राज्य में हुए जो यश तुम ले लो अपन तो कोई भी ले आता है हार तो उसी को बहन जाओ समिति कराती ये सब समिति कराती अपने नहीं करता समिति करती कोई भी ले जाओ अभी कुछ न करो जब ध्यान कुछ भी नहीं रोके से बैठे रहो देखो समरहित विश्राम सारी दुनिया उनके अंदर है अपने को देखेंगे कि आत्म साक्षातकारी दुनिया के अंदर है लेकिन वास्तव में दुनिया उनके अंदर होती है सारा ब्रह्मांड वो इतने व्याप्त होते दिखते खाली शरीर में जैसे आकाश हमारे अंदर है लेकिन सारी दुनिया आकाश के अंदर भी तो है ना वो। आकाश भी उनके आगे नन्ना हो जाता है इतना वो चैतन्य विभो हो जाते महापुरुष शंकराचार्य जी ने थोड़ा सा संकेत किया विभव है आप और किसी महापुरुष ने थोड़ा बहुत गाया है जय सतगुरु देव न देव नंद भक्त ने देहधर